ओ नमो भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवा चैतन्य महाप्रभुृत्लोक छ नयनम गलुद्धारदनम गृद्ध गिरा फुलका बपु खदा तब नाम गहने भविष्यति। इसके पहले तीन नंबर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा शिक्षा श्लोक के सबसे प्रसिद्ध श्लोक चुनाद अपी सुनी चेना थोड़ो अपी सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तन या सदा हरि जिसमें दाइन्य भाव प्रमुख है तो इस श्लोक में और शिक्षाशास्त्र के सब श्लोक में दि भाव मैं अति दीन हूं इस भावना प्रमुख है तो इस श्लोक में चैतन्य प्रभु नहीं कहते हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हूं चैतन्य महाप्रभु इस दिन के लिए आशा कहते हैं जिसमें उनके नेत्र से अश्रु आशु धारा जैसे निश्रित होगा और उनके श्रीमुख से उनकी वाणी गदगद मतलब अस्पष्ट होगी और जिनके दिव्य शरीय उनके वो रोमांच होगा मतलब सभी क्या बोलते वो भाव रोमांच रोमांच रोमांचित फूलक होगा कैसे तब कृष्ण तुम्हारा नाम ग्रहण करने का समय वो दिन कब होगा जिसमें इस प्रकार मुझे पूरा भाव होगा तो वास्तव में ये वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चर्चा मृत में विशेषकर रथ यात्रा का समय चैचन्य महाप्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ खेलना चाहते थे क्योंकि फिर भी भावाभीष्ट भावाभीष्ट होने के कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नहीं बोल सके और जागा जगह ऐसे ऐसी निश्चित हुई उनका श्रीमोख से और वो वर्णन है कि उनके अंकों से आंसू धार जैसे जल यंत्र जैसे होली में वो क्या बोलते हिंदी में पिछक खेलने में तो नादी जाने उनके अंकों से है तो वो वर्णन है और वर्णन है कि उनका श्रीमुख से प्रेम भाव का कारण से फीन निकाल गए हैं और एक बहुत बुद्धिमान भक्त वो फेन उनके दो हाथ संग्रह करके लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो दिन आएगा जिसमें मेरे नायनों से पानी निकाल जाएगा नादी जायसे और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की इच्छा है कि मैं भी उपस्थित होंगे समय और वो आसू जो चैतन्य महाप्रभु के अंकों से आते है उससे मैं सिंचित होंगे और मेरा जीवन की सिद्धि हो गया ऐसे तो इसके पहले चैतन्य महाप्रभु एक साधक भक्त जैसे प्रार्थना की कि मैं भवसागर में डूब गए हूं हे कृष्णा मुझको उदाह करो आपका नाम उसके द्वारा आप सभी विश्ववासियों को कृपा प्रदान करते हैं आपका नाम लेना बहुत सरल है तो फिर भी मुझे आपका नाम लेने में रुचि नहीं है इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए शिक्षा श्रक है एक साधक भक्त जैसे प्रार्थना की तो अभी चैतन्य महाप्रभु तो प्राय सिद्ध भक्त जैसे प्रार्थना कहते चैचन्य महाप्रभु स्वयं सिद्ध है नित्य सिद्ध हम ऐसे कहते है साधना भक्ति है भाव भक्ति है प्रेम भक्ति है और सिद्ध भक्त वो वर्णन है तो सिद्ध भक्त ऐसे कहने से सामान्यत हम समझते हैं कि वो भक्त कठोर साधना दृढ़ भक्ति करने से भक्ति सिद्धि अर्थात प्रेम प्राप्ति मिल गए परंतु वैष्णव में सिद्ध सिद्ध ही इस प्रकार है नित्य सिद्ध तीन प्रकार के सिद्ध भक्त हैं साधन सिद्ध कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध का मतलब तो कभी भी फथित दूषित भवबंधित नहीं थे सदैव सिद्ध तो चैतन्य महाप्रभु नित्य सिद्ध साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध और अभक्तों के भी चारम उपास्य है वे सिद्ध सभी सिद्ध के ऊपर है उनके लिए फोना का उनके बारे में कुछ प्रश्न नहीं परंतु हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच अवतरित होते ये दो शब्द है पतित अवतरित तो अधिकांश प्राणी जो भौतिक संसा में है तो कृष्ण बहिमुख होने से इस भव सागर में पथित हुए हैं और भगवान स्वयं अनेक अनेक आवता लेके और उनके प्रतिनिधि जन नित्य सिद्ध वैकुंठवासी गौलोकवासी जन वे भी अवचड़ित होते हैं फथित नहीं होते है तो अब था हैं हमको उधार करने के लिए हम ऊपर से गिर गए हैं और हम यहां पर हैं, और ऊपर जाने का उपाय भी नहीं है और कि हमें ऊपर जाना है उसकी धारणा भी नहीं है अनादि करमा फले थोड़ी भवान बजौले थोड़ी बारी न्यादय की उपाय तो जो वैकुंठ से आते हैं हमको उद्धार करने के लिए वे हमारे बीच में आते हैं लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है वे काम क्रोध लोभ इत्यादि से पूरा मुक्त होते वे हमारे बीच होते हुए भी नित्य सिद्ध है तो थोड़ा समय के लिए हमारे बीच में उपस्थित है फिर वापस जाते हैं तो चेच महाप्रभु नित्य सिद्ध है कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध है नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति शाद खबुनो श्रवणादि शुद्ध चित्ते खोरे उदय ये कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है सबका स्वभाव है जो नित्य सिद्ध भक्त तो वैसे भक्त कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं और जो असिध जो माया से प्रभावित है कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया से प्रभावित होते हैं, वे कृष्ण को भूलते हैं और कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाहिमोक माया तारे दया संसार दू चौ चेचन महाप्रभु एक साधारण साधक जैसे हमको शिक्षा देते हैं तो ये ही शिक्षा मतलब उनका व्यवहार आचरण करने छड़ छके हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे हमको शिक्षा देते है जैसे और स्कूल में वो शिक्षक ब्लैक बोर्ड में ए बी सी लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा लड़का है जिसका ए बी सी सीखना पड़ता है वो सब कुछ जानते हैं। उनका शिक्षा का स्तर वो ए बी सी के बहुत ऊपर है परंतु चूंकि वो सब विद्यार्थियों जो तो नहीं जानते हैं इसलिए उनका हित के लिए वो शिक्षक एबीसी ऐसे सी हैं लिखते तो चैतन्य महाप्रभु प्रभु मायाबद्ध जीव की अवस्था से बहुत ऊपर है परंतु उन्होंने कृपा करके हमको शिक्षा दिया है जिससे हम धीरे धीरे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते तो वो सिद्ध अवस्था क्या है सिद्ध अवस्था में भक्तों भावाविष्ट होते हैं अंकों से सदैव आंसू निकाल जाते हैं वाणी तो अस्पष्ट होते हैं मन तो पागल जैसे हैं। कृष्ण भक्ति में उत्तम स्तर है पागल भवन श्रीमद भागवत में वो वर्णन है कि इस जड़ जगत में सब लोग पागल है श्लोक क्या है पुंस्री अमित निभा में नहीं, नहीं वो न्यून प्रमथ कुरुते कर्म यद इंद्रिय प्रीति आपे न साधु मन यथ आम असन्नपि क्लेश सदय चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि प्रेम प्रीति सार्वत्कृष्ट प्राप्ति है तो इस भौतिक जगत में माया भाद्य जीवों की प्रीति है वो प्रीति क्या है इंद्रिय सुख के लिए और इसलिए ये पागल है क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए और लोग पाप करते हैं और इसका फल क्या होता है पुनरापि जाना पुनरापि मारा पुनरापि जननी नहीं जटर ऐसा तो इसलिए वे पागल है और इसलिए जो बुद्धिमान है इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते यही संस्पार्श जब भोग क्या है तो। दुख योन एवथे आद्यंत बंत खया न थे बुद्ध बुद्धि मान तो इंद्रिय सुख में सुख नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं वो इंद्रिय सुख महान दुख का कारण है तो बुद्धिमान लोग तो पागल नहीं होते और बुद्धिहीन लोग तो पागल है और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि पागल होना चाहिए परंतु किस प्रकार पागल प्रेम पागल और वो पागल पान तो संपूर्ण विपरीत है इस भौतिक मायक फगल से तो अगर कोई आपसे पूछेंगे कि आप इतने स्वच्छ करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जवान होते हुए भी तो सिनेमा नहीं जाते टीवी नहीं देखते क्रिकेट नहीं खेलते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड ऐसे नहीं करते शराब नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते। तो यही सब करने से आपका चारम प्राप्ति क्या है? आपकी आशा क्या है पागल हौ <laughs> तुम ऑलरेडी पागल हो यही सब नहीं करते तो ठीक है हम पागल हैं। तुम उसी दंग से पगव हो और हम दंग से पगव हो और हमारी चारम आशा है संपूर्ण पगव होना चैचान्य महाप्रभु का पगव पान के अनुसार वो अलग पगव पान भक्ति नाम ठाकुर भी कहते हैं उनकी चरम इच्छा है संसारी लोग का दृष्टिकोण में पागल हम विषय हमारे वो क्या है विषय हमारे अंगत दिवे को धूलि पागल बोले या विषय हमारे पागल बोले या अंग दिवे के धूलि भक्तिव ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो दिन आएगा जिसमें विषाई भोगवेला ये जन मुझको पागल कहेगा पागल हो पागल पागल फागल पागल ओ मुझको धूल फेंकते मेरी इच्छा की पूर्ति हो ऐसे फिर भी भक्तिराम ठाकुर समाज की दृष्टि में वो एक आदर्श समन्वित साकारि सेवक थे परंतु अंदर में उनकी इच्छा थी ये सब समाज चढ़ना। आ, नवरी धाम में भागाव जायसे कृष्ण भक्ति करना तो ये उत्तम स्तर है भक्ति की धन जन सुंदरी जो सब लोग चाहते हैं वो सब आशा धन जन सुंदरी के लिए के प्रेम धन के लिए इच्छा करना व्रज जन की सेवा करना और राज सुंदरी गोपिया की सेवा करना ये चैतन्य महाप्रभु के उन्मत्त फगल भक्तों की चरम इच्छा इसके बारे में नायरम गल श्रद्धार्य इस श्लोक कृष्णदास कविराज बंगाली में इस मंतव्य के चैतन्य महाप्रभु की वाणी की बिना प्रेम दिन अथ दरिद्र जीवन दास खरे बेतन मौरे देह प्रेम धन तो चेचान्य महाप्रभु जो प्रार्थना करते हैं कि मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है धन के लिए आप अभी धन के लिए ही प्रार्थना करते हैं तो आई कुछ चालू लोग ऐसे बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहते कुछ भी नहीं चाहता कुछ भी तो कुछ ले लो कुछ ले लो नहीं कुछ भी नहीं चाहता कुछ ले लो कुछ ले लो ओ ठीक है तो मुझको दस करोड़ रुपया दे दो <laughs> तो ऐसे ही चीटिंग बात ही करते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं डोंगी नहीं है तो धन नहीं चाहते धन का मतलब सोना चांदी रुपया डॉलर वो धन चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की अच्छा नहीं धन वो ही धन है भारत में आज तक बहुत साधु है उनका विचार में संसार में सब कुछ जो है तो कुछ नहीं है दरिद्र होना अच्छा है एक धोती एक बाहिवास, करंगा करोपीन बस और कुछ नहीं और उनका धन है वैराग्य तो वैराग्य एक धन है और उस साधारण धन से वो बहुत ग्राम्या है लोग जो साधारण भौतिक धन के पीछे है सदैव चिंतित रहते हैं और जो वैराग्य धन का रस का स्वाद करते हैं संपूर्ण निश्चिंता होती है तो उसके और बहुत ऊपर है प्रेम रस प्राप्त और वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है दास करे मुझको दास बनने तो प्रेम में अलग अलग रास है दास्य रास दास्य रात साख्य राति जिसमें राज गोप्याम सर्वोत्तम है उसका मूल है दास्य भा सब दास है राधा इसमें प्रसिद्ध है राधा नाम का क्या अर्थ है जो कृष्ण की श्रेष्ठ आराधना करते हैं वही राधा है तो सब दास है चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पहले वो सब वैष्णव आचार्य जो आए थे तो इस विषय जुड़त से स्थापन किया है क्योंकि वेद तत्पर्य के खक में अलग अलग सिद्धांत है कर्म सिद्धांत तो वेद तो कल्पुरु है निगम तो उसमें अगर कोई भौतिक इंद्रिय भोग विलास करना चाहते हैं तो वेद शास्त्र में उपदेश में लेगा और उसके अनुसार जयमिनी का कर्म सिद्धांत है तो पूरा वेद शास्त्र अनुसंधान करने से जयमिनी इस सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि पुण्य पुण्यकर्म करने से स्वार्थवास प्राप्त होते हैं तो वहां से यहां वापस आना है तो फिर दुबारा यज्ञ करना है पुण्य पुण्यकर्मा करना है और ऊपर जाना तो वो वेद में है परंतु की इस जगत का स्वभाव दुखमय है वो भी शास्त्र में है और उसके अनुसार वैरागीजन सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि तपस्या वैराग्य करना है जिससे ब्रह्म उपलब्धि होती है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना तो ये ये दो आपस सिद्धांत खंडन करने के लिए और विष्णु दास्य सद सिद्धांत स्थापन करने के लिए विशेषकर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आए थे और जोर से वेद का वास्तव सिद्धांत स्थापन किया कि विष्णु सर्वोत्तम है और जीव उनके दास है तो ये वेद का वास्तव सिद्धांत है और इस सिद्धांत में अलग सिद्धांत नहीं है लेकिन इस सिद्धांत में और कुछ भी कहना है और भी सूक्ष्म सिद्धांत है कि दास में साख्य भी है वात्साल्य भी है और श्रृंगार भी है और ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत है जो तो प्रेम प्राप्ति के लक्षण इस श्लोक में वर्णित है जो भक्त प्रेम प्राप्त है तो फगल जैसे है पगल का मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते और जो बल्त है तो नहीं और जो बल्त है तो दूसरे लोग उसको समझ नहीं सकते जो करते हैं तो खुद का कल्याण के लिए नहीं है और किसी दूसरे के कल्याण के लिए भी नहीं है तो यही पागलपन है तो चैतन्य महाप्रभु का फागव फान तो वास्तव में तो सर्वजगत निवासियों का कल्याण के लिए है परंतु चूंकि सर्वजगत निवासियों तो वास्तव फागव है इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रदान का अर्थ नहीं समझते और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उनके संप्रदाय में सब आचार एवं जो आए थे तो शास्त्र विचार करने से स्थापन किए की प्रेमाफू मार्थो महान चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रचार किया है वो ही वेद शास्त्र का सर्वोत्तम सिद्धांत है तो काली पागल होने से प्रेम भक्ति नहीं हो, होती है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सब आचार्य जो है सब प्रचारक जो है चेतन्य महाप्रभु की इच्छा कि सर्वत्र कृष्ण नाम गौर नाम प्रचार होगा सर्वत्र कृष्ण प्रेम भक्ति प्रचार होगा तो चेतन्य महाप्रभु की इस इच्छा के अनुसार उनके संप्रदाय में सब आचार्यों तो पागल जायसे व्यवहार नहीं करते क्योंकि पागल होने से प्रचार नहीं होते तो शिष्ट बुद्धिमान भद्र व्यक्ति जायसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों मानव समाज में रहते हैं और इस प्रकार भक्ति प्रचार करता है एक और महत्वपूर्ण विचार है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी प्रेम भागव और जगन्नाथ का रथ यात्रा का समय इस प्रेम पागल प्रदर्शन के प्रदर्शन नहीं किया वो पागलपन जो है जो वो स्वाभाविक है अभिनय करने से प्रेम नहीं होते वो प्रेम स्वाभाविक है परंतु सामान्यतः चैचन्य महाप्रभु साधारण लोग के बीच जैसा प्रेम पग के लक्षण प्रदर्शन नहीं किए थे जैसे जब सर्वप्रथम श्री रामानंद राय के साथ चैचन्या महाप्रभु का मिलन था तो स्वभाविक रूप से चैचन्या महाप्रभु और रामानंद के प्रेम लक्षण प्रकाशित थे श्वेत कंप अश्रु फूलक इत्यादि परंतु असमय समय चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि उपस्थित भी थे राय के साथ बहुत पंडित ब्राह्मण, सैन्य साधारण लोग जो चैचन्या महाप्रभु और रामानंद की प्रेम प्रीति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनका प्रेम प्रेम भावना दमन किया है और बाद में जब केवल रामानंद के साथ थे उस समय रामानंद के साथ प्रेम प्रीति भावना के बारे में चर्चा की तो जनता के बीच में नहीं है तो ये सब प्रेम कथा प्रेम लक्षणों इस शिक्ष शास्त्र से हम समझ सकते विशेषकर चैतन्य चार्य चाम से और जीव गोस्वामी के भागवत संदर्भ से और सब गौर साहित्य से हम समझ सकते कि प्रेम प्राप्ति गौर वैष्णव धर्म का उत्तम सिद्धांत यही सिद्धांत और सब कुछ जो है गौरय दर्शन गौर आचरण में वो सब करना है जिससे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक खबुनो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते खड़ उदय वो सब करना है जिससे प्रेम प्राप्ति होगी कैसे प्रेम प्राप्ति होगी इसके बारे में इसके पहल चैचान्य महाप्रभु ने कहा हर्षय प्रभु को हे स्वरूप राम राय की बाबे नाम लॉयले प्रेम उपजय किस प्रकार नाम कीर्तन करने से प्रेम उपजय होते हैं सुनो रामानंद और स्वरूप दमन कैसे कृणादअअपी सुनिचे न थर अभी सहिष्णु न अमानिद मानदे न कीर्तन सदा हरि तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेम प्राप्ति का उपाय एक श्लोक में है संक्षिप में तो ये गौर भक्तों चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन्म का लक्ष्य है परंतु अनुकरण नकल करने से प्रेम प्राप्ति नहीं होती है अनुसरण होना चाहिए अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब नियम जो है वो सब पालन करना है और इस प्रकार धीरे धीरे रुचि भक्ति के लिए सेवा के लिए रुचि उत्पन्न होगी श्री भक्ति समृद सिंधु में वो सब नियम जो है वो सब नियम का उद्देश्य है कि वो भक्तन जो वो सब पालन करते हैं तो सदैव नवधा भक्ति में लीन हो जाते हैं। और सदैव इस प्रकार कृष्ण का कीर्तन करने से श्रवण करने से स्मरण चिंतन करने से तो पूरा कृष्णमय हो जाते हैं और उससे स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण भक्ति जो नित्य सिद्ध है जो सबके हृदय में है जो अभी सुप्त है तो ये सब श्रवण कीर्तन चिंतन सेवन वो सब करने से स्वभाविक रूप से उस सुप्त कृष्ण भक्ति पुनर् उदित होगा जैसे लकड़ी में आग है अप्रकट रूप में तो उस पर आग डालने से जलते हैं तो इस प्रकार सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है तो हृदय पर भक्ति लगाने से वो भक्ति जो सबके हृदय में है उदित हो प्रखट होते तो प्रखट होते हुए भी भक्तों दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति का अभिनय करते हैं। वास्तव में जो दिखाना चाहते हैं मैं इतना सब प्रेम करते हूं तो वो सब देखने से वास्तव भक्तों समझ सकते हैं कि उसके हृदय में प्रेम उद्वाई नहीं हुआ जो कली और नाटक जैसे प्रेम लक्षण प्रदर्शन करते हैं तो वो लोग तो वास्तव भक्ति से बहुत दूर है और जो वास्तव प्रेमी भक्त है विशेषकर इस आधुनिक युग में जिसमें वो प्रेमी भक्त बहुत कम है और अभिनय कर्म अभिनयी कर्ण बहुत ज्यादा होते हैं तो शिल प्रभुपाद जैसे शिल भक्ति श्री राम सरस्वती ठाकुर जैसे गौ की शव भक्तिराम ठाकुर तो सामान्य लोग के बीच प्रेम के लक्षण प्रदर्शन नहीं करते तो वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना हमारी प्रार्थना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा होना चाहिए हमें जन्म जन्मतर साधक नहीं होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको प्रेम प्रदान करने के लिए नमो महावर कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाया कृष्ण चैतन्य नाम गौरा गौर थे तो प्रेम प्राप्ति संभव है महावदन्य गौरा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो चैतन्य महाप्रभु देते हैं और कैसे वो प्रेम उपहा लेना है इसके बारे में हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी शिष्यों गुरुजनों से सीखना चाहिए विशेषकर रूप गोस्वामी की भक्ति और समृद्ध सिंधु है वो पुस्तक सार्वशास्त्र विशेषकर श्रीमद् भागवत से संखलित है और भक्तों के लिए वो व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिससे हम धीरे धीरे अधिका प्राप्त कर सकते हैं प्रेम राजा में प्रवेश करने के लिए हरे कृष्ण